गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं गुरुकुलों में अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है उनसे प्रेरणा पाकर के कोई व्यक्ति गृह त्याग कर देता है सन्यासी बन जाता है तो उसका घर वालों के प्रति जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया शिक्षा दी उनका हित छोड़ करके उनका विचार छोड़ करके वो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी आजीवन गुरुकुल के लिए या सन्यास व्रत लेकर के समाज कार्यों के लिए अपनी साधना के लिए अपनी मुक्ति के लिए अपने आनंद के लिए उसमें लग जाता है या लग जाती है ये क्या उचित है प्रश्न के पीछे भाव है वो ये भी कि धर्म हम कहते हैं परस्पर सहयोग को जिन्होंने हमारा उपकार किया है उनके प्रति हम भी उपकार करें ये उचित है न्याय है ये धर्म है जब तक हमें आवश्यकता थी तब तक हम माता पिता से घर वालों से लेते रहे धन सुरक्षा अन्य सहयोग और जब हम समर्थ हो गए और माता पिता ढलान की तरफ हैं, वृद्धावस्था आ रही है भविष्य में उनको आवश्यकता है हमारी उन्होंने हमें अपना आधार समझ करके भविष्य का सहयोगी समझ के हमें पाला पोसा और अब हम उनकी उपेक्षा करके अपने सुख के लिए अपनी आंतरिक उन्नति के लिए उनको छोड़ के सन्यास ले लेते हैं तो ये उचित है या अनुचित है तो चूंकि किसी ने हमारे लिए किया और हम प्रतिफल में कुछ नहीं दे रहे हैं इसलिए ये अन्याय होना चाहिए अधर्म होना चाहिए ये बात बहुत सारे ब्रह्मचारियों के साथ में आती है बहुत से जो घर छोड़ के आते हैं माता पिता सहमत नहीं होते हैं अनेक स्थितियों में कम से कम सन्यास के लिए सहमत नहीं होते हैं ये सोचते है कि गुरुकुल से पढ़ के वापस हमारे पास आए ऐसे माता पिता ये प्रश्न इस तरह की बातें पढ़ाए रखते हैं और माता पिता के मन में हो या ना हो लेकिन आस पड़ोस के व्यक्ति नाते रिश्तेदार उनको इस तरह की बातें बोलते हैं ये देखो कितना स्वार्थी है अपने स्वार्थ के आगे इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता वो उसे उसी तरह देखते हैं जैसे आजकल के आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए व्यक्ति पढ़ लिख करके जब नौकरी लग गई या विवाह हो गया तो माता पिता को छोड़ छाड़ करके एक तरफ अपने परिवार को बसा लेते हैं अपने सुखों के लिए लग जाते हैं उनको जैसे समाज में निंदित माना जाता है उनकी आलोचना करते हैं ऐसे ही इन ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणियों या सं्यासियों गृह त्यागों की भी आलोचना वो करते हैं, देखते हैं और ये भी कहते हैं कि माता पिता को दुख दे करके अगर तुम गए इसमें तो तुम कभी सफल नहीं होगे क्योंकि तुम अधर्म पे चल रहे हो माता पिता सबसे बड़े होते हैं उनका जो ध्यान नहीं रखता वो साधना क्या करेगा माता पिता का आशीर्वाद जिनको नहीं है वो कैसे सफल होंगे आपको जीवन में दुख मिलेगा असफल होगे, कष्ट पाओगे इत्यादि बातें कही जाती हैं। माता पिता का श्राप लगता है बदुआए लगती इत्यादि बातें कही जाती हैं। माता पिता परमात्मा से भी बढ़कर के होते हैं उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है ऐसा किस धर्म में किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए माता पिता को सबने ऊंचा स्थान दिया है और यदि आपके गुरु आचार्य आपको ये शिक्षा देते हैं कि घर की चिंता मत करो तो वो भी गलत है और वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि उनको शिष्य चाहिए हमारे बच्चे ले लेते हैं और उनको शिष्य चाहिए इसलिए वो ऐसा कहते हैं तो तुम्हारे भले के लिए नहीं कह रहे हैं तो स्वार्थी हैं आचार्य लोग जो आया संन्यासी लोग महंत लोग किसी मत संप्रदाय के मठ के स्वामी जो कि इन संप्रदायों को चलाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं इनको अपना संप्रदाय चलाना है इनको अपने लोगों को इकट्ठा करना है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं तो इस प्रकार की बहुत, बहुत सी दृष्टि इस प्रकार के बहुत से आक्षेप इस प्रसंग में आते हैं जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी इस मार्ग पर चलता है उसके मन में भी ये प्रश्न उठते हैं ये सब लोग ऐसा कह रहे हैं बड़े लोग माता पिता वो भी संदेह में आ जाता है पहले कभी भाव में आकर के स्थिति बनने पे सोचता है कि मैं जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगाऊंगा जब सब लोग कहते हैं ऐसा ऐसा तो उसको भी विचलन आ जाता है संशय पैदा हो जाता है मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूँ वो उस बच्चे को बच्ची को पत्थर दिल भी कह सकते हैं वो बार बार कहते हैं वो मानता नहीं है मानती नहीं है नहीं कहते हैं इसका तो दिल पत्थर हो गया है अथवा इस पर किसी ने कुछ अलग या तो ट्रना कर दिया ये भी कह सकते हैं इसका दिमाग बदल दिया है इसको सम्मोहित कर दिया है हिप्नोटाइज कर दिया है कोई देवता का वो ऊपर कर दिया इत्यादि इत्यादि बातें हो सकती हैं, आती हैं है तब विचारने की बिंदु ये कि माता पिता को छोड़कर के संन्यास लेना माता पिता की इच्छा के विपरीत संन्यास लेना ये उचित है या अनुचित है और ऐसा करने पर व्यक्ति की प्रगति होगी या नहीं होगी तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं शास्त्रों के वचन भी देख लेते हैं महापुरुषों के जीवन भी देख लेते हैं उनके व्यवहार भी देख लेते हैं तो इसका उत्तर आता है कि इसमें दोष नहीं है माता पिता की सेवा का कर्तव्य किनका होता है उनका जो गृहस्थ में जाते हैं अथवा गृहस्थ में न भी गए तो नौकरी करते हैं धंधा करते हैं पैसे कमाते हैं मकान बनाते हैं सांसारिक सुख भोगों को भोगते हैं ऐश्वर्यों को भोगते हैं संपन्नता में होते हैं उनके लिए ये अनिवार्य है माता पिता की सेवा करना उनका ध्यान रख। लेकिन जो व्यक्ति अपने भोग विलास के लिए नहीं निकला है अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं निकला है तपस्या करने निकला है कुछ आध्यात्मिक उन्नति करने निकला है ऋषियों के आदेश के अनुरूप चल रहा है जो अधर्म नहीं कर रहा है समाज का संसार का हित करने के लिए निकला है और अपना उद्धार करने के लिए भी निकला है उन व्यक्तियों पर यह बात लागू नहीं होती यदि वो व्यक्ति भी माता पिता की सेवा में वहीं रह जाए तो ये सब कार्य नहीं हो सकता कुछ पड़ेगा। कार्य महर्षि दयानंद यदि माता पिता के पास ही रह जाते तो क्या वैदिक धर्म का इस प्रकार से उद्धार हो सकता था ना तो वो ढंग से पढ़ पाते ना दुनिया को देख पाते और ना वो इस तरह का कार्य कर पाते पिता नहीं चाहते थे माता भी नहीं चाहती थी पकड़ने भी गए और वो बहाना बना करके निकल पड़े एक तरह से झूठ बोल करके निकल पड़े शौच के लिए पानी लेके छुप गए बच गए और बाद में भी वो अपने घर पे नहीं गए सुनते हैं कोई व्यक्ति उनको दिखाई दिए अपने गांव के तो उसके सामने नहीं आए उन्होंने पहचान लिया था कि ये गांव का है लेकिन सामने नहीं अपने को बचा लिया क्योंकि तो यदि किसी भी तरह संकेत लग जाता और उनको जाना पड़ जाता दोबारा तो उन्हें अपने लक्ष्य की हानि लगती इस तरह के कार्यों के लिए घर से अलग होना होता है पर कुछ व्यक्ति कह सकते हैं गृहस्थी लोग भी तो ऐसा काम कर सकते हैं कर सकते हैं कुछ लोग करते भी हैं कई महापुरुषों ने गृहस्थी होते हुए भी, भी किया है पर जिस व्यक्ति में वैराग्य हो रहा है उसका रुझान वैराग्य की तरफ है वो क्यों ना इस मार्ग पे चले वो समाज का और अधिक भला कर सकता है समाज में ऐसे व्यक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है स्वयं को जो कि आदर्श बने प्रेरणा बने गंभीर रूप से वो साधना इत्यादि अध्ययन में जा सकता है गृहस्थ और घर में रहते हुए उतनी तल्लीनता से निश्चिंतता से ये कार्य नहीं किए जा सकते क्योंकि वहाँ कर्तव्य होते हैं जिम्मेदारियां होती हैं, नाते रिश्तेदारी निभानी होती है घर की समस्याए हैं और हैं उनको पूरा करना होता है ध्यान देना होता है बहुत सारे सांसारिक व्यवहार करने होते हैं समाज के परिवारों के आस पड़ोस के व्यवहार करने होते हैं आना जाना पड़ता है शादी ब्याह में और बहुत सारी चीजों में किसी के दुख दर में दर्द में जाना होता है उनकी बातें वैसी सुननी होती हैं जो कि सांसारिक होती हैं इन सब से बचने के लिए यह एक रास्ता है इसको समझने के लिए उदाहरण दूसरा लेते हैं देश की रक्षा के लिए कोई सैनिक सीमा पर है आठ घंटे ड्यूटी देता है 24 घंटे है वैसे तो उनका सेवा कर कभी भी बुला सकते हैं वहां जो लोग खड़े हुए हैं क्या उनका अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं बनता है? बनता है उनको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए जैसे औरों को करनी होती है कैसे संभव है ये अगर कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान को लड़ाके के वहां खड़ा है युद्ध भी करता है देश की रक्षा के लिए कितने माता पिता की रक्षा के लिए वहां पर खड़ा हुआ है अपंग भी हो जाता है मर भी जाता है मृत्यु के मुख के सामने रहता है कोई भी गोली मार सकता है आतंकवादी मार सकता है क्या हम उससे ये अपेक्षा रखते हैं वो अपने माता पिता की सेवा करे नहीं रखते हैं अगर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है तो क्या हम दोष मानते हैं उसका मानते हैं क्या नहीं मानते वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो क्या कोई पाप कर रहा है नहीं मानते यदि वो घर पे होता नौकरी धंधा कर रहा होता और फिर माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि यह दोषी है लेकिन सैनिक को हम नहीं कहते इसी तरह से जो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके संपत्ति को छोड़ करके नाते रिश्ते को छोड़ करके इस मार्ग के लिए निकला उसके प्रति भी यही भाव हमें रखना चाहिए तो समाज राष्ट्र के उद्धार के लिए और अपने लिए भी निकला है विशेष कर्तव्यों के पालन के लिए निकला है इसलिए वो न पाप है न दोष है लेकिन आगे प्रश्न होगा माता पिता की दृष्टि से देखें तो लेकिन माता पिता का क्या होगा माता पिता तो पूछेंगे ठीक है तू जा रहा है ऐसा समाज के लिए कर रहा है लेकिन हमारा नहीं सोचा तुमने हमारे बारे में विचार नहीं किया सैनिक के लिए क्या कहते हैं माता पिता का ध्यान कौन रखेगा उनके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा आस पड़ोस वाले रखेंगे समाज रखेगा ये समाज का दायित्व है ऐसे माता पिता की सेवा शुश्रूषा हो जिनके बच्चे सेना में हैं, जिनके बच्चे वहां शहीद हो जाते हैं राष्ट्र भी इसमें सामाजिक रूप से राष्ट्र भी सहयोग करता है उनको जो होता है पेंशन आदि होती है और सुरक्षा है अतिरिक्त है ये समय एक सीमा तक की जाती है लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं, वो तो आस पड़ोस वालों को करनी होती है सहयोग हो करना होता है ये समाज का कर्तव्य बनता है क्योंकि जो सेना में भर्ती है और सीमा पे खड़ा है जल की बाजी लगा रहा है वो समाज के लिए कर रहा है सबके लिए कर रहा है वो केवल अपने लिए नहीं कर रहा है ठीक है उसको वेतन मिल रहा है वहां पर उसका परिवार भी चल रहा है लेकिन वो ऐसा काम है जो सबके लिए किया जा रहा है हर कोई नहीं कर सकता उस काम को कितने व्यक्ति उतना या उससे अधिक वेतन मिलने पर भी मानी जाएंगे सब नहीं जा सकते ले ही वेतन ले रहा है फिर भी वो समाज के लिए मत त्याग कर रहा है कार्य कर रहा है ऐसे में समाज का कर्तव्य बनता है कि उनके माता पिता की देखभाल करें इसी प्रकार से यदि कोई बच्चा युवक युवती संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं वैराग्य के लिए निकल पड़ते हैं पीछे बच्चे वे आस पड़ोस वाले नाते रिश्तेदारों का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी माता पिता की देखभाल करें उस बच्चे का दायित्व नहीं है अब इस बात को थोड़ा दूसरे दृष्टि से भी देखते हैं माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए आज्ञा माननी चाहिए बच्चे का कर्तव्य है वर्तमान के माता पिता इसी जन्म के हैं केवल उन्होंने हमारा कितना उपकार किया है इस जन्म में जितना उपकार है उतना ही किया है उनकी भी माननी चाहिए और एक परमात्मा भी है परमपिता परमात्मा वो भी हमारा पिता है वो हमारी माता है उसकी बात भी तो हमें माननी चाहिए लौकिक माता पिता की बात भी माननी चाहिए और परमात्मा की बात भी माननी चाहिए ये दोनों बातें हमें स्वीकार्य होती है स्वीकार्य होनी चाहिए लेकिन यदि किसी बात पे दोनों में विरोध आ जाए भिन्नता हो तो किसकी बात माननी चाहिए छोटे अधिकारी और बड़े अधिकारी दोनों की बात माननी चाहिए लेकिन यदि किसी बात में विरोध हो तो किस अधिकारी की बात माननी चाहिए छोटे की किए बड़े की, बड़े की एकदम स्पष्ट है सब जानते हैं स्वीकार करते हैं वर्तमान माता पिता में मातृत्व और पितृत्व कितना सा है छोटा सा है थोड़ा सा और परमपिता परमात्मा का मातृत्व और पितृत्व उसने बहुत पड़ा है ने क्या आदेश देके क्या संविधान बना के हमारे को मनुष्य जन्म दिया था उसने जिस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मनुष्य जन्म दिया उसकी आज्ञा के अनुरूप यदि हम सन्यास लेते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं गृहस्थ में नहीं जाते हैं। ही तो परमात्मा की आज्ञा का पालन होने से माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कहलाता उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दूसरा निर्णय दे दिया तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही माना जाएगा और ऐसे में यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय के नियम की पालना करता है मानता है और उस पालना करने में उच्च न्यायालय या तो जिला सत्र न्यायालय की कि किसी आज्ञा का आदेश का उल्लंघन होता है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाता नहीं मानना चाहिए क्योंकि उससे बड़े ने कुछ कह रखा है परमात्मा का ऋषियों का आदेश है जब वैराग्य हो जाए तभी इस ईशोर चल पड़े ये संसार ये संसार के भोग किस लिए है वैराग्य पैदा करने के लिए इन भोगों को भोगते भोगते इनकी वास्तविकता पता लगती है और वास्तविकता पता लगने पे विवेक आने पे व्यक्ति वैराग्य में आता है छोड़ देता है उसको निष्प्रयोजन लगने लगते हैं माता पिता ने जो हमारा सहयोग किया जिन बातों का वो उल्लेख करते हैं तेरी लिए हमने ये किया वो किया वो किया ये सारा का सारा माता पिता ने अपने शक्ति सामर्थ्य से ही कर दिया था क्या उसके पीछे भी परमात्मा का शक्ति सामर्थ्य विद्यमान है यदि परमात्मा का सहयोग नहीं होता तो ये माता पिता भी हमें न तो उत्पन्न कर सकते थे न पाल पोस सकते थे माता पिता ने जो अन्न खिलाया बनाया थोड़ा ही तो सहयोग किया वो अन्न किसने उत्पन्न किया सारी व्यवस्था किसने दी माता पिता जिस शरीर से हमारा सहयोग कर रहे हैं वो उनका शरीर किसके आधार पर चल रहा है किसके सहयोग से चल रहा है तो माता पिता जो हमारे लिए करते हैं उसके पीछे भी परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य सहयोग विद्यमान है और अलग अलग करके भी देखे तो माता पिता का सहयोग तो बहुत थोड़ा सा है और इस जन्म में है केव और वो परमात्मा तो जन्म जन्मांतर से हमारा माता पिता है आगे भी रहेगा लौकिक माता पिता का ज्ञान स्तर बहुत थोड़ा होता है वो त्रुटि कर सकते हैं गलती कर सकते हैं अज्ञानता के कारण से उनमे मिथ्या ज्ञान हो सकता है उनकी समझ गलत हो सकती है लेकिन परम परमात्मा का ज्ञान समझ कभी गलत नहीं हो सकता वो तो शुद्ध ही है तो अधिकार की दृष्टि से पद की दृष्टि से सहयोग की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से और जीवन की सफलता की दृष्टि से भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जब वैराग्य हो तब छोड़ करके जा सकता है और इसमें कोई दोष नहीं है तो ना तो ऐसे व्यक्तियों को जो घर छोड़ते हैं मन में कोई ग्लानी या खेत का भाव रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होना चाहिए खेल यदि माता पिता की सेवा नहीं होती है वो रुग्ण रहते हैं परेशान होते हैं तो इसका दोष तो समाज को लगेगा आस पड़ोस वालों को लगेगा नाते रिश्तेदारों को लगेगा जैसे सैनिक के माता पिता की अगर सेवा नहीं होती है तो दोष समाज का लग, समाज को लगेगा निंदा समाज की होगी उस सैनिक की निंदा नहीं हो सकती तो जो समाज ये कहता है तुम्हारे को माता पिता की चिंता नहीं है उन लोगों का आस पड़ोस वालों का और नाते रिश्तेदार का कर्तव्य है कि वो उनके माता पिता की देखभाल करें पर वो तो नहीं करते हैं। या कुछ करते भी है वो बच्चे से चाहते हैं कि वो यहां पर ये कार्य करे ये एक अनुचित मांग है माता पिता को भी यदि कभी वैराग्य है तो वो भी जा सकते हैं कई बार ये भी होता है माता पिता को वैराग्य हो गया वो जाना चाहते हैं और बच्चे कहते हैं कि नहीं आपको नहीं जाने देंगे आज में हमारी बेजती होगी आप यहीं रहकर के साधना कर लीजिए ना जाने की क्या आवश्यकता है आपको माता पिता को भी वही अधिकार है जो एक युवक या युवती को अधिकार है घर छोड़ने का लेकिन उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए यदि अपने लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोकेशना के लिए कोई निकला है तो दोष बनेगा क्योंकि कोई इसलिए घर छोड़ना चाहता है कि मैं इन साधु संतों की तरह से बड़ा बनूंगा दूरदर्शन पे मेरे चित्र आएंगे प्रवचन आएंगे लोग मेरे शिष्य बनेंगे मेरे आश्रम होंगे मेरी गाड़ियां होंगी लोग मेरा सम्मान करेंगे बड़े बड़े राजनेता मेरे मेरे को प्रणाम करेंगे इत्यादि बातें लेकर के यदि कोई निकला है और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए ये दोषी व्यक्ति है उसकोटी में श्रेणी में आता ही नहीं है ये केवल भेष बदल करके अपनी एसनाओं की पूर्ति कर रहा है अधिक अधिकाओं की पूर्ति कर रहा है यह अत्यंत तो स्वार्थी व्यक्ति है इसको बहुत दोष लगेगा उसे अपने माता पिता की सेवा सुश्रूषा करनी ही चाहिए मैं जो ये सारी बात कह रहा हूं ये बात एक वैरागी व्यक्ति के लिए है जो अध्यात्म के मार्ग में वास्तव में चलना चाहता है उसके लिए लागू हो होगी कि हर किसी के लिए नहीं इन कपड़ों को पहनने मात्र से वैरागी नहीं होता है कोई इन कपड़ों को पहन के लोकेशनाओं को और उत्तेषण वित्तेषणा को पूरा करने में लगा हुआ है वोक्षम में नहीं है उसको तो यथावत माता पिता की सेवा करनी चाहिए ये बात केवल उनके लिए लगती है जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रगति के लिए हैं, निकले हैं तपस्या करते हैं और सुख साधनों को भोगने में नहीं लगे हैं वो उनको लक्ष्य नहीं बना रखा है जिन्होंने केवल जीवन चलाने के लिए आवश्यक चीजों का उपयोग करते हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती है तो ऐसा करना वेद के विपरीत नहीं है ऋषियों के विपरीत नहीं है युक्ति संगति तर्क से भी ठीक है इसलिए ऐसा करना चाहिए दुनिया कुछ भी कहती रहे अपने मन में ग्लानी नहीं आए अपने मन में ग्लानी आ गई तो असफल होना ही है फिर यू कहेंगे कि माता पिता का श्राप लग गया इसलिए सफलता नहीं मिली माता पिता का श्राप कारण नहीं है वहां पर सही कार्य में परमात्मा का सहयोग होगा ही दुनिया कुछ भी कहती रहे दुनिया कुछ भी करती रहे बाधा उसके अपने कारण से होती है क्योंकि वो घर भी नहीं जाता है मन में द्वंद्व बना रहता है सोचता वही रहता है अध्यात्म पे पूरा चल नहीं पाता है पुरुषार्थ नहीं कर पाता इसलिए असफल होता है वह माता पिता को छोड़ के आया उनको और इन स्थितियों में माता पिता को जो दुख होता है बहुत दुखी होते हैं सब कहते हैं देखो तुम्हारे कारण से माता पिता दुखी हो रहे हैं ठीक है एक निमित्त तो वो बनता है माता पिता के दुख का माता पिता रोते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं नींद उड़ जाती है बीमार तो पड़ जाता है इसमें वो निमित्त तो है लेकिन उत्तरदायी नहीं है एक कारण बना है कि ये घर से निकला और माता पिता को उसके कारण दुख हुआ यदि वो घर नहीं छोड़ता तो माता पिता को दुख नहीं होता इस रूप में वो कारण है निमित्त है लेकिन उत्तरदायी नहीं है जिम्मेदार नहीं है वो क्योंकि माता पिता को जो दुख हो रहा है वो माता पिता की अपनी अज्ञानता के कारण से है माता पिता की समझ ऐसी नहीं माता पिता ने ऐसा विवेक नहीं पैदा किया माता पिता इसको अपना सौभाग्य नहीं समझ रहे कि मेरा बच्चा इस मार्ग पर जा रहा है तो किसी किसी का सौभाग्य होता है जिनके बच्चे ऐसे निकलते हैं और उसे वो सौभाग्य ना समझ के दुर्भाग्य समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सीमित भौतिक सुख सुविधाओं तक रहती है इस बच्चे के जाने से हमें मेरे को ये हानिया होंगी हमारी सेवा नहीं होगी लोग वाह कुछ कहेंगे इत्यादि यदि वो अच्छे स्तर पे आस्तिक के रूप में सोचने लगे वो माता पिता कितने पुण्य के भागी बनेंगे जिनकी सेवा जिनके निर्देशन से वो बच्चे ऐसे मार्ग पे निकल जाते और समाज का कितना उपाय करते हैं अपना भी उतार करते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो तो माता पिता के पुण्य के लिए है माता पिता का यश होगा माता पिता की भी आध्यात्मिक उन्नति होगी आगे चल के कई लोग इसमें यह भी कहते हैं कि साधना तो घर पे भी हो सकती है इसके लिए कोई घर छोड़ना आवश्यक है ठीक है हो सकती है लेकिन सब नहीं कर सकते कोई कोई कुछ साधना कर सकता है लेकिन घर के चक्कर में पढ़ करके कितने लोग ऐसे हैं जो घर में ही रहते हैं मैं साधना वहीं कर लूंगा कितने कर पाते हैं और जब वो भौतिक चीजें लक्ष्य ही नहीं है तो क्यों नौकरी करेगा वो क्यों गृहस्थ में जाएगा वो कोई आवश्यकता नहीं है श परंपरा बढ़ानी है अच्छी संतान बनानी है तो संतानों को अच्छा बनाना है तो संताने तो बहुत हैं भारत में भी और विश्व में भी बहुत बच्चे हैं उनको अच्छा बना दो अपनी ही संतान हो उसी को अच्छा बनाना है ये एक संकुचित दृष्टि है किसी की भी संतान हो कोई भी मनुष्य हो कोई भी बच्चा हो कोई भी युवक युवती हो उसको हम बना रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं ये भी तो समाज की सेवा है राष्ट्र की सेवा है बस है इस मार्ग पे आने के लिए अपने पराये के भेद से ऊपर उठना होता है अपने सीमा को बढ़ाना होता है इसलिए ये छोटी छोटी बाधाएं जो समाज से संबंधित परिवार से संबंधित हैं उनको छोड़ना होता है अपने को व्यापक बनाना होता है और वहां रहते रहते पता भी नहीं लगता और हम उन्हीं में ही बंधे रहते हैं उन्हीं रागों में बंधे रहते हैं वहीं की वहीं निकल नहीं पाते बाहर निकलता है कुछ वैराग्य है धीरे धीरे उन अपने राग के संस्कारों को क्षीण करता है वो जब घर से निकला है तो प्रारंभ ही तो है अभी थोड़ा सा प्रेरणा ही तो हुई है बाकी वैराग्य का क्षेत्र कितना बड़ा है अलग तो रह करके उस तरह से जीवन जी के वो अपने वैराग्य को और पढ़ाता है परिपक्व करता है विवेक को प्राप्त करता है घर में रह करके पूरी तरह से चल पड़े कोई अधिक कठिन होता है दस जने कहने वाले मिलेंगे ये क्या कर रहे हो कैसे हो यहाँ रह रहे हो और वहां विषय भोग के वातावरण में रहे रहेंगे तो प्रवृतियां उसी तरह बढ़ेंगी एक होता है वहां से छोड़ करके ऐसे लोगों के बीच में रहना जो मुक्ति के मार्ग की तरफ जा रहे है वहां विषय भोग के आकर्षण कम है नीचे गिरने की संभावनाए कम है संभाले रखने की संभावना है अधिक हैं, अधिक लोग हैं जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं वैसा ही सुनना वैसा ही पढ़ना वैसे ही लोगों को देखना इस सब का सहयोग उसको मिलता है और उस रास्ते पे चलता है इसलिए समान लोगों के बीच में जा करके रहना आश्रमों में जाके रहना यदि मुक्ति लक्ष्य है लक्ष्य मुक्ति हो और वही संसार में उन्ही लोगों के बीच में रहता रहे नहीं बनती बात संगति वैसी बनानी होती है दूसरे अच्छे लोगों के साथ आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ नहीं तो वो पौधा जैसे मुलायम होता है कुंभला जाता है या कोई भी उसको तोड़ दे आसानी से कभी भी टूट जाता है ऐसा वो टूट जाएगा कभी कोमल होता है प्रारंभ में, इसलिए सबके साथ में चलते हुए इस मार्ग पे चलता है चलना चाहिए मन में ऐसे विद्यार्थियों को ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों को मन में कोई गिलानी नहीं होनी चाहिए यदि वैराग्य है तो निसंकोच इस पे चलें, कोई दोष नहीं है और माता पिता को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि इस बच्चे ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया है प्रसन्न होना चाहिए आशीर्वाद देना चाहिए उसको ताकि निर्विघ्न रूप से वो आगे बढ़ सके तो इस विषय में ये नहीं कुछ पूछना हो कोई बात गलत लग रही हो कुछ और संशय हो एक बिंदु कहा जो अभी न्याय दर्शन चल रहा है उसमें भी आएगा ऋण क्या होता है माता पिता जो सोचते हैं कि बच्चा बच्चे को माता पिता का ऋण चुकाना चाहिए तो ऋण चुकाना कैसे मानते हैं माता पिता ने हमारे को बड़ा किया तो हम माता पिता की सेवा करें इसको ऋण के समान माना जाता ये है ये ऋण है नए दर्शनकार कहता है कि वास्तव में ये कोई ऋण है ही नहीं नहीं है अभी बड़ी उल्टी बात लगेगी हम तो माता पिता के ऋण ही है और ऋण चुकाना चाहिए बोले तो माता पिता का तो ऋण कभी चुकाया ही नहीं जा सकता और ऋण ऐसे चुकता भी नहीं हमारे माता पिता ने हमारी जो सेवा की हमारे को जो पाल पोष के बड़ा किया शिक्षित किया सुसंस्कारित किया ऐसा करके उन्होंने अपने माता पिता का ऋण चुकाया और हम माता पिता का ऋण कैसे चुकाएंगे हम भी अच्छी संतान पैदा करके उनको सुसंस्कारी करके ऐसा करके माता पिता का ऋण चुकाते हैं यह प्रक्रिया है इसलिए वास्तव में कोई ऋण है ही नहीं ऋण के समान कहा जाता है वहां तर्क एक दिया न्याय दर्शनकार ने कि फिर इसको ऋण क्यों कहा जाता है जब आप इसको ऋण ही नहीं मान रहे ऋण नहीं है अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया अब बच्चा अध्यापक का ऋण कैसे चुकाएगा अध्यापक को पढ़ा करके संभव नहीं है <laughs> वो क्या पढ़ाएगा यही बात माता पिता पे भी लागू होती है बच्चा कैसे ऋण चुकाएगा वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा जब वो बड़ा होगा वो नई पीढ़ी को पढ़ाएगा सिखाएगा ये ऋण पूरा करना होता है अपने कर्तव्यों का पालन ये ऋण वैसा नहीं है कि हमने सौ रुपए किसी से लिए और सौ रुपए उसी को चुकाएंगे ऐसा ऋण नहीं है ये ऐसा ऋण है किसी ने हमारे को दिया हम किसी और को किसी और को तैयार करेंगे हम अगली पीढ़ी को तैयार करेंगे ये ऋणी नहीं है बोले फिर ऋण क्यों कहते हैं इसको लोक में तो प्रचलित है बोले बोले क्यों कहते हैं? इस कर्तव्य को पूरा न करने वाला उसी प्रकार से निंदित माना जाता है जैसे कि ऋणी व्यक्ति जब अपना ऋण नहीं चुकाता है तो निंदित माना जाता है इसने उधार तो लिया लेकिन चुका नहीं रहा है ये निंदा का कारण है इसी तरह वो भी निंदा का कारण है जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता वास्तव में ये ऋण वैसे ऋण चुकाया ही नहीं जाता है ये ऋण चुकाना भी अनिवार्य नहीं है हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि माता पिता वृद्ध हो तो बच्चे माता पिता की सेवा ना करें आवश्यकता होने पर सेवा ना करें ध्यान ना रखें ये कहकर के ये तो ऋण ही नहीं है न्याय दर्शनकार ने कह दिया है कि ये ऋण नहीं है ऐसा नहीं सोचना है वो देखभाल करनी है लेकिन वो करके भी माता पिता का ऋण चुका नहीं सकता क्योंकि तो ऋण में तो ये होता है ना जितना लिया और जैसा लिया वैसा क्या वैसा वापस लौटाना तो वैसा तो नहीं कर सकते दूसरे ढंग से कुछ उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं वो कर्तव्य है वो करना चाहिए उसका मना नहीं है ऋण का मना करने से ये मतलब नहीं है कि माता पिता की सेवा ना की जाए लेकिन हम दूसरी पीढ़ी को भी तैयार करें तो ब्रह्मचारियों को भी वैसे ये सोचना चाहिए सोच सकते हैं कि मन में ये खेद नहीं हो कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं की वो ऋण ऋण है ही नहीं वास्तव में और यदि माता पिता इस रूप में अपेक्षा करते हैं तो इनकी भाषा में कहूँ तो ये ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है यदि गुरु शिष्य से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरी ऐसी ही सेवा करे ये अपेक्षा ही गलत है वो करेगा तो करेगा वो नहीं तो आगे के लिए करेगा माता पिता को भी ऐसी अपेक्षा नहीं उसने अपना काम करना था किया के शक्ति ने ये ब्राह्मण को ब्राह्मण देवे प्रजया पितृभ ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध दर्शन का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है वो बोला है कि व्यक्ति ऋणवान तो होता है लेकिन ऋण की पूर्ति कैसे करता है माता पिता के ऋण की पूर्ति कैसे करता है संतान उत्पत्ति करके प्रजा को उत्पन्न करके दूसरी तरफ करके ये उसी बात की पुष्टि में है तो ऋषियों की तो यही परंपरा रही है की ऋण से कैसे उऋण होते हैं अच्छी संतान को पैदा करके सुसंस्कारित करके राष्ट्र को समाज को देना ये माता पिता का ऋण चुकाना है कि जो हम करते हैं वो आंशिक रूप से करते हैं जी जी जी जी जी जी इनके ऋण हैं लेकिन इनके ऋण कैसे चुकाए जाएंगे ऋषि ऋण कैसे चुकाएंगे हम एक ऋण से हम समझ सकते हैं मान लीजिए हमारे पर ऋषि ऋण है महर्षि दयानंद का ऋण है कैसे चुकाएंगे महर्षि का ऋण महर्षि की कैसे सेवा करें हम महषि तो नहीं है अभी महर्षि दयानंद तो नहीं है हमारे समाज में बहुत बात करते हैं महर्षि का ऋण चुकाने के लिए हमें महर्षि का ऋण चुकाना है और ऋण चुकाने के लिए क्या करते हैं महर्षि के सिद्धांतों का प्रचार करना है महर्षि के आदर्शों का पालन करना है वेद का प्रचार करना है ये महर्षि का ऋण चुकाने की हम सोचते हैं ऐसा नहीं कि महर्षि के लिए कुछ करना है थ महषि के परिवार के लिए कुछ हमें करना है ऐसा नहीं होता यही बात माता पिता पे भी लागू होती है लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ मेरी बात का या शास्त्र की बात का ऐसा अर्थ नहीं ले है कि बच्चों को माता पिता की सेवा ही नहीं करनी है यह अर्थ नहीं है और ना माता पिता इससे आशंकित हो कि हमारी सेवा से मना किया जा रहा है ऐसा नहीं है सेवा करनी है वो सब करना है लेकिन ऋण वास्तव में कब चुकेगा कि अच्छी संतान पैदा करेगा तब ऋण चुकेगा शिष्य का उसी तरह से ऋण चुक, चुकाना चाहता है गिरजानंद जी ने क्या ऋण चुकवाया क्या दक्षिणा ली वो ऋण वैसे भी तो चुकवा सकते थे कहते भाई मेरे लिए कुछ ये व्यवस्था कर दो ये कर दो कुछ खाने पीने की कुछ बंगला या कुछ कुछ करते मैंने पढ़ाया मैंने समय दिया आप मेरे लिए ये करो नहीं किया उन्होंने और महर्षि ने भी उनकी कोई सेवा नहीं की पढ़ाते थे तब तक कि उसके बाद में समाज के लिए ही करते रहे और किस लिए गुरु के वचन को पूरा करने के और क्या आप ये मानते हैं कि महर्षि ने वचन पूरा नहीं किया लोग इन कुछ बातों को लेकर के कि माता पिता की सेवा नहीं करने से हानि होती है ये होता है महसी पे भी कई आरोप लगा देते हैं कि महर्षि को जो इतना कष्ट मिला वो किस लिए क्योंकि वो माता पिता की इच्छा पूर्वक नहीं आए या माता पिता की उन्होंने सेवा नहीं की इसलिए से दोष दे देता ये बहुत गलत आरोप है महषि का इसमें कोई दोष नहीं है किसे कोई दोष कह ही नहीं सकता जो दोष कहेगा वो बहुत आरोप कर रहा है गलत काम कर रहा है मैसी के साथ जो हुआ उसका कारण उनको विष दिया गया उसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की वो समाज का अलग अन्याय है ना समझ लोगों ने ऐसा समझ के कि हमारी ये हानि कर रहे हैं हित को नहीं समझा उनके भाव को नहीं समझा इसलिए उन्होंने उनका ऐसा किया तो हमारे ऋषि भी है और भी महापुरुष है जो घर छोड़ करके निकलते हैं शंकराचार्य को देख लीजिए वो भी झूठ बोल करके निकल गए थे मगर मछुआरी घटना जो कही जाती है निकल पड़े दोष नहीं था महात्मा बुद्ध भी छोटे से बच्चे को छोड़ करके निकल गए नवविवाहिता पत्नी को छोड़ करके निकल गए महल को छोड़ के निकल गए राजकुमार थे वो ऐसे तो बहुत महापुरुषों को हम सब उनको दोष देंगे लेकिन हम दोष नहीं देते उनको पूछते हैं जब उनको पूछते हैं तो अगर आज का कोई युवक या युवती इस काम को करता है है सच सच्च, होना सच्चा चाहिए तो उसमें कैसे दोष बनेगा वो भी दोष नहीं है ऋण तो है ऋण किस है उसका कारण अलग है उस तरह का ऋण नहीं है जैसा हम सोचते हैं सौ सो रुपए दिए तो मेरे को सौ रुपए लौटाने इसको ये उस तरह का ऋण नहीं है और ना उस तरह से चुकाया जा सकता है पूरा, -पूरा. इसलिए अगले कर्तव्य है उसी के रूप में हमारी ऋषियों की परंपरा रही उसी रूप में उस ऋण को माना जाएगा ऋण को हम गलत ढंग से समझते हैं वापस लौटाने को हम ऋण चुकाना समझते हैं वो ऋण चुकाना वो ही रूप नहीं है दूसरे रूप है मुख्य रूप दूसरे है ऐसा और किन्हीं को कुछ पूछना है ये तो आगे अलग प्रश्न है ये व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है जैसे कि हमें महाभारत में योगी राज कृष्ण के बारे में पता चलता है प्राप्त कर सकता है लेकिन कोई कोई हर व्यक्ति नहीं कर सकता उसके लिए व्यवस्था है गृहस्थ में गए हैं, उसके बाद में आपको समय पे वापस में भी जाना होगा सन्यासी भी बनना होगा मुक्ति प्राप्ति का मुख्य केंद्र तो मुख्य बात तो है वैराग्य यदि गृहस्थ में रहते हुए वे वैराग्य हो सकता है ठीक है कोई आपत्ति नहीं है मैंने शुरू में भी बात रखी थी लेकिन हो नहीं पाता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है कर सकता है तो आपत्ति नहीं है लेकिन जिसका ये पहले से लक्ष्य बन गया है उतना वैराग्य है तो वो गृहस्थ में जाएगा ही क्यों जो लक्ष्य ही नहीं है उसका उसमें जाएगा क्यों वो और यदि वहीं हो जाता सब कुछ तो इतने बहुत सारे महापुरुष जो गृहस्थ छोड़ करके निकले हैं वो क्यों निकलते हैं? और ऋषि लोग यो क्यों कहते यद हरे व विरजेत जिस क्षण वैराज्य को प्राप्त करे तथ हरे व प्रभु उसी क्षण निकल जाए उसी समय निकल जाए जब वैराग्य हो सच्चा झंझट आ गया है कष्ट आ गया है बाधा है सहन नहीं हो रहा है विरोध हो रहा है अभाव है इसलिए जा रहा है ये एक अलग बात है ये पलायन है संसार के सुखों में दुख दिखाई दे रहा है और मुक्ति का लक्ष्य बना हुआ है तो निकले यदा हरे व प्रजित तद हरे व प्रव्रजित गृहात् घर से जा सकता है वनातवा वन से वन प्रस्थी तो भी जा सकता है और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य से भी सीधे सन्यास में जा सकता है गृहस्थ से भी जा सकता है और प्रस्थ से भी जा सकता है सन्यास वैराग्य ये इन वैराग्यो में जब हो जाए तब निकल जाना चाहिए उसका अहोभाग्य जिसके मन में ऐसा वैराग्य पैदा हो गया है उसी समय निकल जाए बाकी सारे काम गौण है दुनिया के बाकी सारे काम इसकी तुलना में छोटे है जा सकते हैं जो इस काम के लिए निकल पड़ा जिसके मन में यह भाव आ गया दुनिया का कोई काम उसके सामने उसके योग्य नहीं है उसके बराबर का नहीं है क्योंकि सारे काम इसी के लिए हैं, देश की रक्षा भी है तो इसीलिए ताकि लोग शांति से साधना तपस्या कर सकें, उन्नति कर सकें, फसलें इसीलिए उगाई जाती है हम स्वस्थ रहें और ईश्वर बढ़ सके साधन सुविधाएं सब इसीलिए हैं ताकि हम विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकें तो जब वो क्षण आए जिसके लिए ये सारा संसार बनाया गया है जिसके लिए सारी कर्मफल व्यवस्था है वो क्षण जिस समय आता है तब तो उसी के लिए जाना होता है अब कोई व्यक्ति बच्चा एमबीबीएस या बीटेक एमटेक की तैयारी कर रहा है वर्षो से ट्रेनिंग ले रहा है कोचिंग ले रहा है करते करते करते जिस दिन उसका प्रवेश हो जाए उस दिन क्या करना चाहिए उसको जिसके लिए वो सारा काम कर रहा था अभी तक 10 12 साल तक पढ़ता रहा कि अब मेरे को इसमें जाना है और जब जाने का समय आए स्थिति बन जाए प्रवेश के योग्य बन जाए तब क्या करना चाहिए सब चीजें छोड़ के जाना होता है ना नौकरी करने के लिए नौकरी के लिए कोई लगा है ये मेहनत की वो की ये परीक्षा दी वो परीक्षा की अब नौकरी लग गई और किसी दूसरे शहर में दूर क्या करना है उसको अब जिसके लिए सारा कर रहा था अब वो समय आ गया है तो अब तो निकलना होता है ऐसा ही इसके लिए जिस क्षण वैराग्य हो जाए उस क्षण निकलना होता है निकल सकते हैं लेकिन ये भी है आप में से जो बहुत से गृहस्थी हैं या गृहस्थ में जाना है जिनको इस सब कहने का ये अर्थ नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में योगाभ्यास नहीं हो सकता गृहस्थ आश्रम में धर्म की पालना नहीं हो सकती ये तात्पर्य नहीं है वहां भी हो सकती है चारों आश्रमों में योगाभ्यास हो सकता है करना चाहिए चारों आश्रमों में उनमें भी बहुत प्रगति हो सकती है लेकिन अगर यही मुख्य लक्ष्य बन गया है तो इस सब की आवश्यकता नहीं है अब नौकरी क्यों करेंगे नौकरी करके क्या करना है ठीक है दस बीस हजार पचास हजार एक लाख रुपए वेतन मिल रहा है दो लाख रूपये वेतन मिल रहा है करना क्या है उसका क्यों करेंगे उसी में आठ घंटे छह घंटे लगाएंगे वही काम करते रहेंगे क्यों जब हमें उस भोगना ही नहीं है उस धन को उस धन से हमें कुछ काम ही नहीं है तो हम उस समय क्यों लगाएंगे वहां हम अपना समय वहां लगाएंगे जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा हम शास्त्र पढ़ेंगे हम चिंतन करेंगे हम साधना करेंगे हम लोगों को वही बातें बताएंगे मन में वही बातें चलती रहे ऐसा माहौल रहेंगे पढ़ना हो चाहे पढ़ाना हो हमारे वही चिंतन चलता रहे उसी माहौल में बना रहे वही संस्कार हमारे पे अधिकाधिक पढ़ते रहे ये हम चाहेंगे दूसरों की हमें आवश्यकता नहीं है छोड़ेंगे इसको फिर यहीं समाप्त करते हैं कोई सूचना है।